सोलवां भाग नरेंद्र अवाक होकर देखता रहा विजया के प्रश्न का उत्तर न दे सका कुर्सियों पर बैठे पिता पुत्र की आंखों को देखते ही वो जान गया कि ये दोनों मेरे आने से प्रसन्न नहीं हैं। विजया को जब वो माइक्रोस्कोप दिखाने लाया था तब अपने कानों से उनकी अनेक बातें सुन गया था और जिस दिन राजबिहारी कीमत देने उसके मकान पर गए थे उस दिन भी हितोपदेश की आड़ में कम कड़ी बातें सुनाकर नहीं लौटे थे लेकिन वो ये नहीं सोच सका कि जब विजया ठगी नहीं गई और वो चीज 200 की जगह 400 की बिक सकती है जांच हो चुकी है तब उसके कारण अभी तक इनका क्रोध बना हुआ है अब रहा चेचक का डर दिखा जाना सो वो डर दिखाकर तो गया नहीं था बल्कि बात इससे एकदम उल्टी है ये झूठ किसी और ने फैलाया था विजया के मुंह से ही निकला ये निश्चय करने से पहले ही विलास बिहारी एकदम चीख उठा कालीपद ने शायद कौतूहल में थोड़ा सा पर्दा हटाकर झांका ही था कि विलास की नज़र उस पर पड़ गई एकदम हिंदी में गरज उठा बहुत संभव है हिंदी भाषा में क्रोध अधिक व्यक्त किया जा सकता हो उसने कहा अरे सुअर के बच्चे एक कुर्सी लिया कमरे में बैठे सभी लोग चौंक पड़े कालीपद सुअर के बच्चे और तीखा शब्द का अर्थ तो समझ गया लेकिन कुर्सी क्या चीज है इसका अनुमान लगाने के लिए कमरे में कभी इधर कभी उधर मुंह घुमाकर देखने लगा राजिहारी ने अपने आप को संयत कर लिया था गंभीर स्वर में बोले कालीपद उस कमरे में से एक चेयर ले आओ बाबू को बैठने को दो कालिपत के जल्दी से चले जाने पर वो लड़के की ओर मुड़कर शांत और उदार स्वर में बोले ये रोगी का कमरा है इतने उतावले मत बनो विलास टेंपर लूज करना किसी भी भले आदमी को शोभा नहीं देता विलास ने उदंडता से कहा ऐसे हालात में टेंपर लूज ना होगा तो और कब होगा बताइए हरामजादे नौकर ने बिना पूछे ऐसे असभ्य आदमी को लाकर बिठा दिया जो भद्र महिला का सम्मान रखना तक नहीं जानता अचानक भारी धक्का लगने पर जिस प्रकार नशे से चूर व्यक्ति का नशा उतर जाता है ठीक उसी प्रकार विजया के ज्वर की बेहोशी दूर हो गई उसने चुपचाप नरेंद्र का हाथ छोड़ दिया और दीवार की ओर मुंह करके करवट बदल ली कालीपत के कुर्सी लाकर रखते ही नरेंद्र बिस्तर से उठकर उस पर बैठ गया रास बिहारी ने विजया के चेहरे के भाव को पहचानने में भूल नहीं की कुछ हंसकर विलास की ओर देखकर बोले मैं सब कुछ समझता हूँ विलास ये भी मानता हूँ कि इस संबंध से तुम्हारा नाराज होना अत्यंत स्वाभाविक है लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि सब लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते सभी अगर इस प्रकार की रीति नीति आचार व्यवहार जानते होते तो चिंता ही क्या थी इसलिए क्रोध न करके शांति से मनुष्य की भूल चूक सुधार लेनी पड़ती है यह किसी को भी समझने में देर नहीं लगी कि भूल चूक किसकी थी विलास ने कहा नहीं बाबूजी इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होती इसके अलावा हमारे इस घर के नौकर चाकर जैसे अभागे हैं वैसे ही बदजात भी हो गए हैं कल ही सबको निकाल बाहर करूंगा तब दम लूंगा राज बिहारी ने थोड़ा हंसकर कहा जब इसका मन खराब होता है तब ये क्या क्या कह बैठता है कुछ ठिकाना नहीं और केवल लड़के को ही आखिर दोष क्या दू मैं बूढ़ा आदमी हूं फिर भी बीमारी की बात सुनकर कितना घबराया था एक तो मकान में ही एक व्यक्ति को चेचक निकली है और फिर ये डर दिखा गए नरेंद्र ने इतनी देर तक कुछ कहा नहीं था इस बार टोक बोला नहीं मैं किसी प्रकार का भय दिखाकर नहीं गया विलास ने जमीन पर पैर पटक कर तेजी से कहा बिल्कुल भय दिखा गए थे कालीपद गवाह है नरेंद्र ने कहा कालीपद ने गलत सुना है उत्तर में विलास न जाने कौन सी बेहूदगी करने जा रहा था कि पिता ने रोक कर कहा अरे ये क्या करते हो विलास जब ये अस्वीकार कर रहे हैं तब क्या काली पर विश्वास किया जाएगा निश्चय ही इनकी बात सच है एक मामूली बीमारी से बुद्धि मत खो बैठो विलास शांत हो जाओ मंगलमय जगदीश्वर केवल हमारी परीक्षा के लिए संकट भेज देते हैं मैं तो सोच ही नहीं सकता कि विपत्ति में पड़ने पर कुछ लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं थोड़ा रुक फिर बोले और उन्होंने गलत बीमारी की बात कह ही दी तो उससे भी क्या होता है बहुत से पढ़े लिखे अच्छे अच्छे बुद्धिमान डॉक्टरों से भी भूल हो जाती है फिर ये तो लड़के हैं फिर नरेंद्र की ओर देखकर बोले खैर बुखार तो आप मामूली ही बता रहे हैं चिंता करने का कोई कारण नहीं है यही राय है ना आपकी नरेंद्र के आने के बाद से अब तक अनेक अपमान चुपचाप सह लिए थे लेकिन इस बार टेढ़ा उत्तर दिए बिना ना रह सका बोला मेरे कहने से क्या आता जाता है अच्छा तो ये है कि आप किसी अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान डॉक्टर को दिखाइए विलास एकदम उछल पड़ा और मारने को तैयार होकर चीख उठा मैं कह देता हूं कि किसके साथ बात कर रहे हो ये ध्यान में रख कर बात करो अगर ये कमरा ना होता तुम कहीं और होते तो तुम्हारा ये कटाक्ष करना इस व्यक्ति का बात-बेबात शुरू से ही झगड़ा पैदा करके भयानक कांड कर बैठने की जी जान से कोशिश देख नरेंद्र हैरान रह गया लेकिन क्यों किस कारण और कहां उसके व्यवहार में कौन सा अपराध हुआ है कुछ भी तो निश्चित नहीं कर पाया नरेंद्र नहीं जानता था कि ये आदमी उससे इतना जलता क्यों है विजया के यहाँ आने के साथ ही साथ गाँव के लोग विलास और विजया के भावी संबंध की चर्चा किया करते थे तब ये वैज्ञानिक जीवाणुओं के अध्ययन में डूबा रहता था गाँव की जनश्रुति उसके कानों तक नहीं पहुंची उसके बाद वह ब्रह्म मंदिर प्रतिष्ठा के दिन बात पक्की होकर चारों ओर प्रसिद्ध हो गई तब वो कलकत्ता चला गया था आज पिता पुत्र की बातचीत के ढंग से बीच बीच में उसे एक अनदेखी व्यथा की तरह कुछ खटक अवश्य रहा था लेकिन उसे स्पष्ट करने का ना तो उसे समय ही मिला और ना आवश्यकता ही उसे थी तभी विजया ने इस ओर मुंह फिराकर नरेंद्र के चेहरे पर अपनी पीड़ित व्यथित आंखें गड़ाकर कहा मैं जितने दिन जीऊँगी आपका एहसान मानूंगी लेकिन जब इन लोगों ने दूसरे डॉक्टर के द्वारा ही मेरा इलाज कराने का निश्चय किया है तो आप बेकार अपमान मत सहन कीजिए लेकिन लौटते हुए दयाल बाबू को जरूर देखते जाइएगा मेरी केवल ये प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कह कर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने मुंह फिरा लिया राज बिहारी ने बहुत पहले ही असल मामला समझ लिया था जल्दी से बोल उठे विचित्र बात है जिसे तुमने बुला भेजा है भला उसका अपमान करने की किसमें ताकत है इसके बाद लड़के को बार बार बुरा भला कहकर इसी बात का ढिंढोरा पीटने लगे कि भारी बीमारी समझकर व्याकुलता के कारण विलास हित अहित का ज्ञान खो बैठा है नरेंद्र चुपचाप उठा और छड़ी और छोटा बैग लेकर चुपचाप बाहर आ गया बिहारी ने पीछे से पुकार कर कहा नरेंद्र बाबू आपसे एक जरूरी बात करनी है और तुरंत उठकर लड़के को अप्रतिद्वंद्व एकमात्र और अद्वितीय रूप से विजया के कमरे में प्रतिष्ठित करके उसके पीछे पीछे नीचे उतर गए नरेंद्र को बगल के एक कमरे में बैठाकर भूमिका के बहाने कहा पांच आदमियों के सामने तुम्हें बाबू कहूँ या बेटा लेकिन ये नहीं भूल सकता कि तुम हमारे जगदीश के बेटे हो वनमाली और जगदीश स्वर्ग चले गए केवल मैं बचा हूँ हम तीनों क्या थे तुम्हें इसका आभास तो उस दिन दे दिया था, लेकिन खोलकर नहीं बता सकता मेरा हृदय मानो फट जाना चाहता है नरेंद्र वास्तव में माइक्रोस्कोप की कीमत देते समय उन्होंने अनेक बातें कही थीं नरेंद्र चुपचाप सुनता रहा अचानक जैसे उस दिन की बातें याद आ जाने पर राज बिहारी बोल उठे उस आवश्यक यंत्र को बेच देने के कारण मैं सचमुच ही तुम पर बहुत नाराज हो गया था नरेंद्र लेकिन बेटा नाराज हो गया था बहुत रूखा है दुनियादारी के लिहाज से नाराज नहीं हुआ था कहना ही अच्छा होगा मेरे द्वारा जो नहीं हो सकता उसके लिए दुखी होना बेकार है न जाने कितने लोगों के निकट बुरा बनता हूँ कितने गालियां देते हैं हितैषी लोग कहते हैं तुम झूठ कभी नहीं बोल सकते रासबिहारी हम लोग भी झूठ बोलने के लिए नहीं कहते लेकिन कुछ घुमा फिराकर बोलने से अगर गाली गलौज से छुट्टी मिल जाती है तो वैसा क्यों नहीं करते लेकिन बेटा जो हुआ नहीं उसे बनाकर घुमा फिराकर कैसे कहा जा सकता है जाने दो बेटा अपने संबंध में चर्चा करना मैंने कभी पसंद नहीं किया और एक बात जानते हो नरेंद्र मैंने बाल इस दुनिया में रहकर ही सफ़ेद कर डाले हैं लेकिन क्या करने और क्या कहने से सुख सुविधा मिलती है आज तक पके सर में नहीं आ सका नहीं तो ये बात तुम्हारे मुंह पर ही कहकर कि मैं तुमसे नाराज़ हुआ था तुम्हें क्यों कलेश पहुंचाता? नरेंद्र ने विनम्रता से कहा जो सत्य है आप वही कहते हैं इसमें दुखी होने की तो कोई बात नहीं है रासपिहारी गर्दन हिलाते हिलाते बोले नहीं ये बात मत कहो नरेंद्र कठोर बात की ठेस लगती ही है लेकिन मैं चुप नहीं रह सका सोचा बहुत दुख में ही अपनी ज़रूरी चीज बेच गया है उसकी कीमत जो भी हो जब तय हो चुकी है तब कुछ सोचा नहीं जा सकता और कीमत देने में भी देर नहीं की जा सकती हमारी विजया बेटी की जब इच्छा है और जितने दिनों में देने की हो रुपए दे लेकिन मैं अभी जाकर खुद दे आऊं रुपए पाकर बेचारा विदेश जा सकेगा एक दिन देर करना भी उचित नहीं है जबकि वो हमारे जगदीश का लड़का है नरेंद्र ने उस समय की कड़वी बातों को याद करके दुखी मन से पूछा क्या उनकी कीमत देने की इच्छा नहीं थी वृद्ध ने गंभीर होकर कहा नहीं ये बात तो मेरे मन में आई नहीं लेकिन तुम तो जानते हो नहीं जाने दो कहकर वे एकदम चुप हो गए रास बिहारी आदमी पहचानते थे नरेंद्र की आज की बातचीत और व्यवहार से उन्हें भीषण संदेह हो गया था कि नरेंद्र अभी तक असली बात नहीं जानता बोले विलास के आचरण से मैं जितना दुखी हुआ हूँ उतना ही लज्जित भी इस माइक्रोस्कोप की ही बात कहता हूँ विजया विलास की सलाह लेकर उसे खरीदती तब तो कोई बात ही नहीं उठती तुम ही बताओ क्या ये उसका कर्तव्य नहीं था विजया के कर्तव्य को ठीक तरह से ना समझ पाने के कारण नरेंद्र जिज्ञासा से उनका मुंह ताकता रहा रासबिहारी ने कहा उसकी बीमारी की खबर पाकर विलास कितना व्याकुल हो उठा है हमें समझने के लिए बाकी ही नहीं है सारी भलाई बुराई सारी जिम्मेदारी उसी के सर पर तो है चिकित्सा और चिकित्सक निश्चित करना उसी का काम है उसकी राय के बिना तो कुछ हो नहीं सकता विजया ने अंत में स्वयं भी तो ये समझ लिया लेकिन दो दिन पहले सोच लेती तो ये अप्रिय घटनाएं ना हो पाती अब वो छोटी लड़की नहीं है सोचना तो उचित था क्यों उचित था ये ना समझ पाने के कारण नरेंद्र वृद्ध के प्रश्न का समर्थन ना कर सका लेकिन मन में आशंका जाग उठी लेकिन बेटा तुम विलास के मन की हालत समझकर अपने मन में ग्लानी मत रखना मेरा एक अनुरोध और है नरेंद्र इन लोगों का विवाह बैसाख में होगा अगर कलकत्ता में रहे तो अभी से कह देता हूँ इस शुभ कार्य में तुम्हें योग देना होगा नरेंद्र कुछ कह नहीं सका सिर्फ गर्दन हिलाकर बताया अच्छा रासबिहारी बोले ये विवाह मंगलमय की एकांत इच्छा से हो रहा है दूसरे ये संबंध इन दोनों के जन्म लेते ही निश्चित हो गया था खैर तो क्या अब कलकत्ता में ही रहना होगा काम मिलने की कोई आशावाशा है हाँ एक विलायती दवाइयों की दुकान में मामूली सा काम मिल गया है स बिहारी खुश होकर बोले अच्छी बात है अच्छी बात है दवाइयों की दुकान में अच्छा पैसा है टिक कर रह सके तो सिलसिला जमा लोगे नरेंद्र इस इशारे के पास भी नहीं फटका बोला जी हां कितना वेतन देते हैं नरेंद्र बोला बाद में कुछ अधिक दे सकते हैं इस समय तो कुल चार सौ देते हैं चार सो? रासबिहारी के आश्चर्य की सीमा ना रही दिन चढ़ते देख नरेंद्र उठ खड़ा हुआ दयाल बाबू के दो चार चेचक के दाने दिखाई पड़े थे उन्हें देखने जाना था उसने पूछा परेश अब कैसा है आप बता सकते हैं उसे गांव के घर भिजवा दिया है कैसा है कह नहीं सकता दोनों कमरे से बाहर निकल आए रासबिहारी को फिर ऊपर जाना था लड़का प्रतीक्षा कर रहा होगा उसने चिकित्सा का क्या प्रबंध किया ये भी जानना था बरामदे के छोर पर आकर नरेंद्र ने पल भर रुककर कहा आप मेरी ओर से विलास बाबू से एक बात कह दीजिए कि तेज बुखार में मनुष्य का आवेश साधारण से कारण से बढ़ जाता है विजया के संबंध में डॉक्टर की इस बात पर अविश्वास न करें यह कह कहकर वो मुड़ा और तेज चाल से चला गया स्नान नहीं खाना नहीं सिर पर कड़ी धूप मैदान पार करता हुआ नरेंद्र दिघड़ा की ओर चला जा रहा था उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था चलते चलते अपने आप से प्रश्न करने लगा मेरी क्या गर्ज है किसी स्त्री ने अपने एक श्रद्धा पात्र को देखने के लिए अनुरोध कर दिया है इसलिए जिसे कभी आंखों से देखा नहीं उसे देखने के लिए ऐसी धूप में खेतों के ब्राह्मण ढेले फोड़ता फिर रहा हूं ये सोचकर कि ये अनुरोध करने का उसे कोई अधिकार नहीं था उसका तन मन जलने लगा अपने आप से कहने लगा कि इस अनुरोध की रक्षा करने के लिए जाने में आत्मसम्मान की हानि है फिर भी वो लौट ना सका एक एक कदम बढ़ाता हुआ दिघड़ा की ओर बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस अनुरोध की रक्षा करने के लिए अपने मकान के दरवाजे पर पहुंच गया